शिक्षा का आदर्श शिक्षक का कर्तव्य जैसे तुम पौधे को उगा नहीं सकते वैसे ही तुम बच्चे को सिखा नहीं सकते जो कुछ तुम कर सकते हो वह केवल नकारात्मक पक्ष में है तुम केवल सहायता दे सकते हो वह तो एक आंतरिक अभिव्यक्ति है वह अपना स्वभाव स्वयं व्यक्त करता है तुम केवल बाधाओं को दूर कर सकते हो उदाहरणार्थ मेरे बचपन में ही मेरे पिता ने मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक दे दी और कहा स्वर ऐसे हैं और यह चीज़ ऐसी है मेरे मन में इन बातों को भर देने की उन्हें क्या जरूरत थी उन्हें क्या जरूरत थी उन्हें क्या मालूम कि मेरा विकास कैसे होगा उन्हें विदित नहीं है कि मेरे स्वभाव का विकास कहाँ तक हुआ है फिर भी वे अपने विचारों को मेरे दिमाग में घुसाना चाहते थे फल यह होता है कि मेरे मन का विकास रुक जाता है तुम किसी पौधे को ऐसी ज़मीन में नहीं उगा सकते जो उसके उपयुक्त न हो जिस दिन आप लोग शून्य के ऊपर या प्रतिकूल स्थान में उगाने में सक्षम होंगे उसी दिन आप एक बालक के स्वभाव पर ध्यान दिए बिना ही बलपूर्वक उसे अपना भाव सिखा सकेंगे बालक अपने आप ही सीख लेता है आप तो उसे उसी के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता मात्र दे सकते हैं आप उसके लिए जो कर सकते हैं वह कोई सकारात्मक नहीं वरन निषेधात्मक रूप में हो सकता है यानी आप उनके विघ्नों मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं परंतु ज्ञान तो उसके अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होता है जमीन को थोड़ा नरम भर कर दो ताकि अंकुर को निकलने में आसानी हो उसके चारों ओर एक घेरा बना दीजिए सावधानी रखिए कि कोई उसे नष्ट न कर डाले पाला या बर्फ़ से उसका नाश न हो जाए बस यही आपके कर्तव्य की इतीसरी हो जाती है इससे अधिक और कुछ आप नहीं कर सकते शेष सब तो उसकी प्रकृति के भीतर से ही अभिव्यक्त होता है यही बात बालक की शिक्षा के विषय में भी है बालक स्वयं ही अपने को शिक्षा देता है तुम मेरी बातें सुनने आए हो घर जाकर तुमने जो यहाँ सीखा है और यहाँ आने के पूर्व तुम्हारे मन में जो था उन दोनों का मिलान करो तब तुमको पता चलेगा कि यही बात तो तुमने भी सोची थी मैंने तो केवल तुमको पता चलेगा मैंने तो केवल उस बात को प्रकट मात्र किया है मैं तुमको किसी बात की शिक्षा नहीं दे सकता शिक्षा तो तुम स्वयं ही अपने के अपने को दोगे मैं तो शायद तुमको तुम्हारे अपने उस विचार के प्रकट करने में सहायता मात्र कर सकता हूँ शिक्षा में स्वाधीनता मेरे पिता को मेरे सिर में तरह तरह की निरर्थक बातें भर देने का क्या अधिकार है मेरे मालिक या समाज को मेरे सिर में ऐसी बातें भर देने का क्या अधिकार है संभव है वे विचार अच्छे हों पर मेरा मार्ग उससे भिन्न हो सकता है करोड़ों निर्बोध बालकों को शिक्षा के गलत तरीक़ों से बिगाड़ा जा रहा है मनुष्य नहीं जानता कि उससे दूसरों का कितना अनिष्ट होता है मनुष्य नहीं जानता कि प्रत्येक विचार या कार्य के पीछे कितनी प्रबल प्रसुप्त शक्ति है जहां देवताओं को कदम रखने में डर लगता है वहां मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं यह उक्ति बहुत सच है इस बात पर प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए उन्नति के लिए पहली ज़रूरत है स्वाधीनता की पिता माता के अनुपयुक्त शासन के कारण हमारे लड़के स्वाधीन रूप से बढ़ने की सुविधा नहीं पाते सुधार की उग्र चेष्टा का फल यही होता है कि उसके सुधार की गति रुक जाती है किसी से ऐसा मत कहो कि तुम बुरे हो वरन उससे यह कहो तुम अच्छे हो और भी अच्छे बनो यदि तुम किसी को सिंग नहीं होने दोगे तो वह धुरत लोमड़ी हो जाएगा किसी का हित कर सकने की धारणा त्याग दो जैसे पौधे के बढ़ने के लिए जल मिट्टी वायु आदि पदार्थ एकत्र कर देने पर पौधा अपने प्राकृतिक नियमानुसार स्वयं ही आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है वैसे ही दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो कोई किसी को सिखा नहीं सकता मैं सिखा रहा हूं, सोचकर शिक्षक सब कुछ बर्बाद कर देता है वेदांत कहता है कि मनुष्य के भीतर ही सब कुछ है बालक के भीतर भी सब कुछ है केवल उन्हें जगाना मात्र होगा शिक्षक का बस इतना ही कार्य है कठोपनिषद का वह महावाक्य याद आ रहा है श्रद्धा या अद्भुत विश्वास लचकेता के जीवन में श्रद्धा का एक सुंदर दृष्टांत दिखाई देता है इस श्रद्धा का प्रचार करना ही मेरा जीवनोद्देश्य है मैं तुम लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि यह श्रद्धा ही मानव जाति के जीवन का और संसार के सब धर्मों का महत्वपूर्ण अंग है सबसे पहले तुम अपने आप पर विश्वास करने का अभ्यास करो कभी भी स्वयं पर अविश्वास मत करो तुम इस जगत में सब कुछ कर सकते हो कभी भी अपने को दुर्बल मत समझो सभी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं अतः उठो साहसी बनो वीर बनो सब उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लो याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर मौजूद है अतः इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने ही हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो गत्य सोचना नास्ती सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है